यथार्थानुभव भेदा यथार्थानुभव के, के भेद कितने हैं पूछे जाने पर जवाब दे रहे हैं यथार्थ अनुभव चतुर्विदाह यथार्थ अनुभव चतुर्विदा आगे लिखना नहीं चाहिए कितना है चार है कानी कान चता तो बोला है नहीं प्रश्न में फिर भी बोले जा रहे प्रत्यक्ष अनुमित्य अनुमित उपमिति शाब्द भेद आप बोलना चाहिए क्या तो पर चाहिए कान चता नामाही कितने हैं और उनका नाम क्या क्या बताओ तो अध्ययन कर लेना बोले हैं कान चात नाम उनके नाम क्या कभी प्रत्यक्ष अनुमिति उपमिति शाब्देदा है और उनके नाम हैं प्रत्यक्ष अनुभव अनुमित्य अनुभव उपमित्य अनुभव और शाब्द अनुभव नाम से नहीं आई लोग न्याय दर्शन वाले लोग चार प्रकार के प्रत्यक्ष ज्ञान को अनुभव ज्ञान को मानते हैं यथार्थ अनुभव यथार प्रत्यक्ष एक एक मानते हैं प्रत्यक्ष कौन चारवाक दर्शन अनुमित रीति काणाद बौद्ध बौद्ध दर्शन और काणाद मन वैशेषिक दर्शन ये लोग प्रत्यक्ष अनुमिति दो को मानते हैं आगे जो लिखा गलत लिख दिया है उपमिति उपमित नहीं आई गई के, के जो वह है बाकी वैसे अगर बीच में इसको घुसाना है शाप्त पीती है ना है? और आगे क्या है नया था दोनों का बीच में चिल्लगा करके लिखो शाप्तमपीती के बाद में क्या होना चाहिए सांख्योगी नौ विश्राम फिर देखो अभी उपमिति रपी नहीं आई ये जुड़ जाए शब्द मपी थी सांख्य योगी नौ सांख्य दर्शन और योग दर्शन इन दोनों दर्शनों में प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द बोले शब्द को क्या बोलते हैं आगम बोलते हैं इतना अंतर है आगम प्रमाण बोलते हैं प्रत्यक्ष अनुमान आगम आ प्रमाण आगमानी प्रमाणानी ऐसे लिखा है सूत्र तो प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द तीन मानने वाले हो गए सांख्य योग एक और जोड़ा शादी नहीं आई कहा उपमित्रपी नहीं आई कहा उपमिति प्रमाण को अर्थापति प्रमाण में पांचवा मानते हैं अनुभव मानते हैं, हैं अर्थापति अनुभव जिसके लिए प्रमाण भी मानेंगे पांचवा वह है प्रभाकर मत भी मान सके एक देशी अनुपलब्धि भाट वेदांति नौ अनुपलब्धि प्रमा और खिला अनुपलब्धि प्रमाण इस तरह से कुमार्य भट्ट मीमांसक और वेदांती छह प्रमा छह प्रमाण मानते हैं सांभविकावि पौराणिक सांभविक संभव और ऐतिहिक इतिहास इन दो भी प्रमाण मानते हैं कौन चैष्टिकोपीति तांत्रिका और तांत्रिक लोग क्या मानते हैं चेष्टा को भी प्रमाण मानते हैं और एक प्रमाण प्रमाण मानते हैं दोनों के दोनों अधिक और न्यूनता न अधिक मानना चाहते हैं हम न्यून मानना चाहते हैं अधिकता और न्यूनता दोनों को निराश करते हुए संभाव्य कस्य चातुर्विध्यम दर्शितम अनुभव चार ही प्रकार का है ये भले अन्य लोगों ने कुछ लोग अधिक इन रहे कुछ लोग कम बांध रहे हैं, हैं। इनमें सब गलत है कम से कम चलेगा नहीं अधिक की आवश्यकता नहीं है इनमें अंतर्भाव करने से काम चल जाता है इनका कहना है इनमें अंतर्भाव कर दो काम चल जाएंगे चेष्टा तो कर्म कोटि में आ जाता है चेष्टा कर्म है कर्म कर्म कर्म ज्ञान को आप ले रहे हो जरूरत नहीं हमारे कर्म में पदार्थ है तथा विषय में विज्ञान हो गया हर कर्म विषय बन गया ना चेष्टा यहाँ एक विषय ही है हमारे यहाँ सात पदार्थों में एक पदार्थ ने विषय हो गया इसे खुद प्रमाण नहीं है, इस तरह से सारी चीजों को समझना आएगी और आई और संभव ये दोनों के दोनों शब्द प्रमाण में ही चला जाएंगे आईथी और संभव शब्द में अर्थाप और अनुमान प्रमाण में डाल देंगे यह आदि मोटा है जिनमें खाता नहीं है उसके लिए आप अनुमान कर रहेपत्ति कहते वो लोग देवदत्तो दीवान तीनों देव दीवान भूंगते अब अर्थव से क्या कहेंगे रात्रि भूंगते जिसे रात्रि भोजन करता है वो अनुमान कर लेंगे हम तो अनुमान में अंतर्भाव हो जाएगा अर्थापत्ति अनुपलब्धि भी अनुमान में कर देंगे ये घटे नास्ती घट नहीं है इसके लिए दे से काम चला करेंगे इंद्रिय घट का संकर्ष नहीं हो पाया अरे भूतलिकूतल में घटात भूतल घटाभाव घट चक्षुघर्ष अभाव हेतु तो अनुमान में अंत भाव हो जाएगा ना तो अलग प्रमाण मनिकल इसलिए अधिक की अपेक्षा तो रहा नहीं न्यून से काम चलता नहीं के शब्द नहीं मानोगे तो वेद भी निरर्थक हो जाएगा वेद अप्रमाणिक जाए। वेदर्गत तो है ना दर्शन वाले लोग, वेद हम लोगों का आधार है, वेद को मानना है तो शब्द को मानना नहीं पड़ेगा। तीन से काम चलाए तीन उन शब्द को तीन पर रखो प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द उपमिति की क्या जरूरत है क्या उपमिति तो की जरूरत है कहीं प्रत्यक्ष से भी सिद्ध नहीं हो सकता उपमिति अनुमान तो नहीं हो सकता और शास्त्र से भी तो नहीं हो सकता ये जो भूमिति होता है सादृशता के अधीन है सादृश्यता का निर्णय अनुमान से नहीं होता प्रत्यक्ष से भी नहीं होता है क्यों जो आप देखेंगे वेदगम धर्मावच्छन सादृश्यता भी हम लोग देखते हैं हमने ऐसा चीज देखा जो ऊंट जैसा बड़ा नहीं हाथी जैसा मोटा नहीं जिसका पीठ बराबर नहीं ऐसा कहा दिया बोलाओ कौन चीज है वो घोड़ा अभी का वेदगण धर्म बोल दिया ना अब वेदगण धर्म से भी हम ग्रहण कर रहे हैं ये तुम किस अनुमान से बताओगे, तो बताओ क्या प्रतीक प्रमाण सिद्ध कर सकोगे आप जो पहलियां होती है इन पहलियों की तरह तो जो जाना जा रहा है वह तो सब सादिस्ता भी दिमाग में करके ही होता है उसके जैसे इसका जिसका जिसको कौन चीज हो सकता है इसके जैसा भी नहीं उसके जैसा भी नहीं बिल्कुल इसके जैसा है तो कौन हो सकता है क्यों उपमान प्रमाण के विस्तार पर है न्याय से आदि तो ग्रंथों तो में दिया हुआ है कहते ठीक है तत्कर्णम कति विधान इन अनुभवों के करण कितने हैं इन अनुभवों के कारण कितने हैं करण में भी भी उसे करण में चार प्रकार के नामानी और उनके नाम क्या क्या प्रत्यक्ष मान शब्द भेदात प्रमाण का तथा प्रत्यक्ष ही है नाम से अनुमिति प्रमाण का प्रमाण का करण प्रमाण जो है क्या है अनुमान उपमिति प्रमा तो प्रमाण मन करण उपमान शाब्द प्रमा या शाब्दी प्रमा ना शाब्द ज्ञान शाब शाद्ध ज्ञान शाबी प्रमाण इसका जो प्रमाण है कर्ण शब्द कहा जाता है क्या तो महाराज करण किसे कहते हैं कर्ण सिकम लक्षणम असाधारण कारणम कर्णम असाधारण कारण कर्ण जो असाधारण कारण उसी का नाम करण असाधारणम तो जन की जरूरत क्या इतना उसी का नाम करण है कारणम कारणम कदम इतना लक्षण करने से कालादिवाराय असाधारण कालादि साधारण काला कारण में अति व्याप्ति हो जाएगा इसलिए असाधारण कहना जरूरी है असाधारण इतना लक्षण करो कदे व्यापार अति व्याप्ति वारणा व्यापारेयम नहीं इससे पहले केवल असाधारण मतरा कहोगे क्या होगा असाधारण धर्म में अति व्याप्ति हो जाए घटतवादी तो जो असाधारण धर्म उसमें का में उसमें अति व्याप्ति हो जाएगा इसलिए कारण कहना जरूरी है असाधारण कारण मित्र ही कहोगे क्या होगा लक्षण तो व्यापार में अतिव्याप्ति हो जाएगा व्यापार क्या चिड़िया है नहीं? नया चिड़िया है व्यापार व्यापार किसको कहते हैं नहीं है कहो व्यापार बिजनेस नहीं है व्यापार करते हैं जिसके वजह से मुख्य कार्य सिद्ध हो जाता है जैसे चक्र घड़ा बनाने का चक्र होता है और चक्र घुमाता है डंडा से घुमाता है घुमाता है घुमा घुमा दबा लेते हैं तो आपको घुमाता है दूसरे हाथ से घुमा से डंडे को हटा देता है ठंड देता है और मिट्टी के गोरा रख दिया और उसको हाथ जीत दे जो चित्र बना उसी आकार को आ देते चक्र क्या हो रहा है घूम रहा है ये घूमना बंद कर दो घड़ा बनेगा क्या नहीं बनेगा इसे घड़े का बनने के प्रति वो जो भ्रमी है भ्रमण जो हो रहा है चक्र में उसको भ्रमी कहते हैं ये क्रिया हो रही है घूमना घुमनारूपी क्रिया भ्रमी वो व्यापार है वो भी असाधारण कारणों में है उसके बिना कुछ नहीं होने वाला उसे लक्षण चला जाए व्यापार बद्ध विशेषण और समझाएंगे तो कल व्यापार का लक्षण समझेगा स्पष्ट होगा द्रव्याप्य सदी तजन्य द्विदी तजन्य जनकत्व व्यापार से लक्षण द्रव्यान सदी तजन्य दिवस तजन्य जनकत्व जो है व्यापार का लक्षण भ्रमी क्या है एक क्रिया कर्म द्रव्य से भी नहीं द्रव्य अन्यत्व आ नहीं। गया भ्रमी में और तजन्यजन्य का जनक भी हो दंड से जन्य होना चाहिए भ्रमी दंड से जन्य दंड से घुमाया भ्रमी को दंड से जन्य है और दंड से जन्य घट के प्रति जनक भी है भ्रमी भ्राँग। अच्छा भ्रमी में द्रव्य अन्यत्व भी आ गया भ्रमी तो क्या है कर्म है वो द्रव्य गुण कर्म इत्यादि कर्म होने से द्रव्य उसमें आ जाएगा और दंड से जन्य है। कि दंड से आपने घुमाया तो दंड से भ्रम पैदा हुई है दंड जन्य है और दंड से जन मुख्य कार्य हमारा क्या घट उसके प्रति जनक भी है वो भ्रमी अतः तीनों अंश घट गया भ्रमी में अतः भ्रमी को हम व्यापार कदे तीन तीन इतना लंबा चौड़ा लक्षण क्यों किए आपने व्यापार का ईश्वर क्षादी वारणा है तजन्यजन्य जन का इतना लक्षण कर दो दंड से जन क्या है घट उसका जनक कौन है ईश्वर आदि साधारण कारण जन्य नाम जनक काला का है ईश्वर विश्व कार्यो साधारण कारण है जितने भी साधारण कारण है वो सब कार्यों का जनक होता है आते हुए दंड से जन्य घट के प्रति जनक लक्षण करोगे ईश्वर आदि में अतिव्यापति हो गया ईश्वर इच्छादी में अतिव्याप्ति तो ने क्या करना पड़ेगा तो सती कहो अब जो है दंड ईश्वर इच्छा? ऐसी तनित कहने से है नहीं ईश्वर इच्छा काल आदि किसी भी चीज खत्म हो गया तो लेकिन तत्जन जन का तुम इतना ही रखोगे तो कुलार जनित सती कुाल जन्य घट जनकाल पुत्र में चला गया पुत्र, पुत्र में भी चला जाए क्योंकि कुड़ाल से जन्य घट घट कैसा है नहीं कुाल पुत्र कैसा है कुड़ाल से जन्य कुड़ाल पुत्र और कुलाल से जन्य जो घट है उसके प्रति जनक भी यानी कि प्रकार निमित्त कारण पुत्र भी बन सकता है इसे कुड़ाल पुत्रत्व में तजन जनकत्व गया तत्व भी गया उसमें भी आपके क्या कहना पड़ा द्रव्य अन्य सदी कुड़ाल क्या है द्रव्य है द्रव्य अस्मदादी नाम क्या है ना पृथ्वी श्री राम अस्मदादी नाम इसे कुड़ाल पुत्र जब मनुष्य शरीर है वह पार्थिव शरीर से द्रव्य कोटि में आ गया द्रव्य निवृत्त हो गया अब कहो तो दंड जन जन खटाओ फिर द्रव्य अन्य सती तब द्रव्य से भिन्न होता हुआ दंड से जो जन्य है वो भ्रमी है तब का नहीं दंड रूप आदि में व्याप्ति हो जाएगा क्यों दंड से जन्य दंड, दंड रूप भी है क्योंकि स्वरूप के प्रति स्वयं कारण होता है समय कारण आगे आ रहा है कारण में समय कारण क्या होता है पट रूप के प्रति पट समय कारण है समयकार असमय नहीं पट रूप के प्रति तंतुरूप रूप कारण होता है और पट रूप के प्रति पट समय कारण होता है अगर पट से जन्य पट रूपी समय कारण से जन्य रूप स्वगुण के स्वयं द्रव्य समवाय कारण होता है समय का दृष्टि तद जन्यंड से जन्य कौन है दंड रूप है दंड गति निवारण करने क्या कहना पड़ा जनक कह दो दंड से जन्य घट का जनक दंड रूप आदि नहीं है अतिविधि निवृत्त हो जाता है व्यापार अगत विशेषण दे दो व्यापार व असाधारण कारणम करणम व्यापार स्वयं व्यापार वाला नहीं होता व्यापार स्वयं व्यापार वाला नहीं होता व्यापार कहा हो रही है भ्रम कहां हो रही है, हो रही है? हैं? चक्र में व्यापार वाला कौन है चक्र और दंड भी दंड भी व्यापार वाला क्योंकि दंड से दंड और चक्र संयोग से व्यापार होगा वहां वैसे दोनों में क्रिया रहेगी उसे दंड ही भ्रमिका जनक होने के नाते वह भ्रमी दंड और उसे दोनों में ही है बाद में दंड हटा दोगे तो चक्र में रह जाता तो में तो दंड भी घूम रहा है ना दंड में भी भ्रमी निक रही है इसीलिए कहते व्यापार वन है दंड और तत्जन्य सती व्यापार से जो असाधारण कारण दंड में क्या है व्यापार वस्तु भी अजो कारणत्व प्रति दंडमी घट के प्रति दंड पूर्व पक्षी पूजे महाराज कारण से ज्ञान लक्षण पूर्व पूर्व लक्षण विद्यमान एक एक विशिष्ट शब्द को लेकर उत्तर उत्तर आपकी प्रवृत्ति हो रही है कार्य प्रवृत्ति कारण से लक्षण कार्यमित प्रवृत्ति कारण कार्य नियत पूर्वृत्तित्व कारण का लक्षण कार्य से मैंने कार्य की उत्पत्ति अपेक्षा से कार्य की उत्पत्ति के क्षण की अपेक्षा से नियत मैंने अवश्य भावनी जो पूर्व क्षण में वृत्ति मैंने विद्यमान वस्तु होता है उसके प्रति ऋषि का कारण होता है कहते हैं नियता अवश्यम भावनी पूर्व वृत्ति ही मैंने पूर्व क्षण वृत्ति यस कार्य के उत्पत्ति का क्षण की अपेक्षा से तीयत अवश्यम भावनी पूर्व क्षण वृत्ति जो यश तत्था गौरी समास वृत्ति जिस जिसका उसे कहते हैं हम कारण अनियत रासवादी वाल ये नियत अनियत है रासवादी घटक कहीं प्रति प्रासमित कारण हो सकता है वही हाँ तो खड़ा रखता है घट तो है है पैदा हो रहा है तो घटोत्पति हो सकता है लेकिन अवश्य पूर्व वृत्ति नहीं है हर एक घट के प्रति संसार में जहाँ कहीं कोई घट पैदा हो रहा हो तत्प्रति तो अवश्य पूर्व वृद्धि खड़ा रहेगा तभी घट पैदा होगा उन्हें भाग दिया तो फिर घट पैदा नहीं होगा ऐसा तो नियत शब्द दिया गया अवश्य भावनी स्थिति स्थित निर्णय तो कार्य करनीय का वृत्ति सब खुद कार्य में हो कार्यपेरा कार्य नियतवृत्ति इतना पुष्ह का तो निपण अवश्यम भावनी उत्तर क्षण वृत्ति हो जाएगी ना कार्य हमेशा क्या है उत्पत्ति वृत्ति रहता है उत्पन्न क्षण निर्गुणम भले ही है लेकिन उत्पन्न उत्तर क्षण में क्या हो रहा है सगुण होकर विशिष्ट होकर के द्रव्य स्थित इसे पूर्व शब्द ही हो गए हम उत्तर वृत्ति ले लेंगे उत्तर वृत्ति कौन होगा स्वयं कार्य जो उत्पन्न हुआ है वही उत्तर वृत्ति बना रहता है इसे कार्य में ही लक्षण चला गया क्या से पहले कार्य कार्य था ही नहीं अगर नहीं अगर में होगा यह डैश गलत है काट देना सिद्धत्व विशेषणस्य अन्य सिद्धत्शेषण से आवश्यक तथा पर कहना है अनर्थकमें जाति आज निवारण करने के लिए आपको कहना पड़ेगा अन्यता सिद्ध सती जो अन्यता सिद्ध हो और पांचवा अन्यता सिद्ध का नाम गांच ज अन्यता सिद्ध माने गए हैं आकाश आदि के कारण होता है, है।, है।, आकाश, होता है। आकाश में तो पड़ा हुआ लेकिन साधारण कारण कोटि में नहीं कना है आकाश को आसान कारणों में आएगा आकाश भी निमित कारण है इसलिए आकाश में तो घट पैदा होगा और तो पहला इसलिए आपका जो है अनिताशित वस्तु है और दूसरा दंडगत रूप तीसरा दंडक जाति दंडक जाति चौथा कुड़ार पिता पुत्र आदि पांचवा राशन ये पांच चीजें मानते हैं दंडगत गुण दंडगत जाति आकाश कर्ता का पिता पुत्र आदि और जो है अंत में रात जो सामवाहिक कारण वस्तु को लाने में सहयोगी रहा है ऐसे कारणों को लेना है इसे अनिता राशन तो हो ही गया पांचवाण है रात उसमें अत्योति नियत कहा था अवनियत की चोर की लक्षण क्या करेंगे हम अन्यता सिद्धत्व सती कार्य पूर्ववृत्ति जरूरत नहीं अन्यता अन्य सिद्धि अनंता सिद्धत्व कार्य पूर्ववृत्ति कर दो दंडत्व में निवृत्त हो गया दंड रूप में चल निवृत्त हो गया आकाश में निवृत्त हो गया सब अतिव्याप्तियां समाप्त हो जाएगी दंड वारणा मान दंड अतिव्याप्ति वारणा विशेषणस्य एव कुछ और संभवे नियत पदं इति अन्ता सेत्सक रागव रायतपदनम कार्यपुरृत्ति अन्ता सेन्नतु अन्ता शून्य अन्ता अनता समझाओ पहले तथा अन्य सिद्धि कार्य संभव तत्साह अनतावर्ती पदार्थों से जिन जिन मैं जो-जो कोटि में गिनाया जाए तीन को उनके ही द्वारा जब कार्य संभव है फिर भी उनके साथ फालतू फालतू का रह रहे हैं बने हुए है वहां पर फालतु के रह रहे हैं और उनका निवृत्त भी नहीं कर सकते अब दंड है अब दंड तो भगाओगे? निकाल सकते हो दंड तो दंड से दंड रुक को हटा सकते हो गंड से आकाश है कहां भगाओगे आकाश को आकाश भगाकर कहां बनाओगे खड़े को फिर वो तो सह है आप चाहो ना चाहो आपकी मजबूरी है वो रहेंगे और उनके रहते हुए कार्य पैदा भी होते हमेशा करणगत जाति करणगत रूप आकाश ये तो अवश्य और जो भी करता होगा तो बाप, बाप, बाप, बेटा, बेटा कुछ न कुछ तो होगा ही हैं वो ब्रह्मचारी बना रहे गुरु तो होगा उसका कोई कोई चेला होगा कुछ न कुछ तो है लफड़ा और उनको कहाँ जाटाओगे वो भी अवश्य भाव ही वहां पे, लेकिन उनका वास्तव में सीधे के सीधे कार्योत्पत्ति में कोई साक्षात योगदान नहीं है ऐसी चीज जो बने रहते हैं चारों तरफ और कई बार होता है मैं भी वहीं था बोलते थे अच्छा कोई काम हो जाए ना मैं भी वहीं था।, वही था मेरे सामने में वही अगर मर्डर हो जाए कहा था वो नहीं था भाग जाते थे अच्छे में सब आगे आते हैं। इन्हीं को जितने बोलने वाले करना तो कोई मुझे नहीं मैं भी था चौड़ा हो जाते ये सब और ऐसे अन्य सिद्धों से शून्य भी कार्य सिद्ध होता है अन्यता सिद्धों के भरोसे कभी कोई कार्य सिद्ध हो नहीं सकता हम लोग बोलते हैं सिद्ध है, है गिनती के लिए है केवल काम का नहीं बच्चों को खेलते हैं बड़ा भाई खेल रहा है छोटा भी आ जाता है उन्हें लगता है क्या करते है? चलो तू भी खेल ले बैट बॉल पकड़ा देते आउट हो जाएगा जागे बॉल हमें तो क्या करें इसका आउट गिनती का नहीं है भाई मारे कारण तो भी गिनती का नहीं तो वही हालत होता है कही तो आदमियों को लोग यही कहना पड़ता गिनती के लिए है केवल नाम का है काम का नहीं ये आश्रम में होता है हम लोग जो ओंकारेश्वर में महाराज कितने हैं महात्मा ढाई सौ है ढाई सौ है अच्छा महादेव बहुत महात्मा है ये बताओ कितनी सेवा करते हैं गारी जी बताइए हमारे चालीस पचास लोग मिलकर सब कुछ काम कर देते हैं अच्छा मैं 210 निधासित दस अनिथा सिद्धू ढाई सौ काम चल रहा है फिर दो सौ दस तो अनिथा सिद्ध हो गए हाँ लेकिन इतना जरूर है फिर बोलते थे उनमें से भजन कितना करते हैं बताओ ये तो मालूम नहीं महाराज 210 में कितने भजन कर किसको पता कौन कितना भजन कर रहा है नहीं कर रहा है सब तो तिलक लगा ही देते हैं सब तो चल चढ़ाई पे, पे, और करें क्या कौन जाने कमरे में क्या कर रहा है, जंगल में भजन कर रहा है कि क्या कर रहा है इसे अनिता सिद्धों को पहचानना कठिन है महाराज जिसने बोलते अनिता सिद्धों को पहचानना कठिन है आज के जमाने में कौन फालतू है आउन सही है यानी का लक्षण तथा आवश्यक नियत ृत पूवर्ती दंडादी घटरूप कार्य संभवे संभव दंडवादी जैसे आवश्यक कुलृत्त सिद्ध नियत पूर्ववर्ती कौन दंडादियों के द्वारा ही घट रूपा जो कार्य है वह जब संभव है तो तब सहूत दंड आकाश है इत्यादि हैं यह सब जो है ना वह अन्य से कहे जाएंगे ठीक तो है कार्य का पूर्ववृत्ति अन्यता शून्य कार्य पूर्ववृत्तित्व कारण से लक्षण जो आपने कह दिया लेकिन कार्य क्या है कार्य का लक्षण करो कार्य से क्यों लक्षण कार्य प्राग प्रतियोगी कार्य किसे कहते हैं प्राग प्रागभाव के प्रतियोगी का नाम का कसे प्रागभाव भाव प्रागभाव किसके प्रागभाव के प्रतियोगी का नाम आप कार्य कहते हैं जिस कार्य को पैदा करना चाहते उसी कार्य घटक भाव का प्रति है घट उस घट का नाम कार्य जिसका प्राग भाव लेना चाह रहे हैं वो हमेशा वस्तु किसको लेना है घट आदि कार्यो को ही लेना पड़ेगा उन कार्यो की प्राग्भाव के का प्रति कार्य हो रहा है क्योंकि प्राग्भाव क्या चीज है अनादिर शांत कारण में अनादिकास रहता हुआ नष्ट हो जाने वाले का नाम मृतिका में घटक प्राग भाव है काल से जब से मृत्यु पैदा हो गया घटभाव नष्ट हो जाता अतय घटभाव के प्रति घट को हम कार्य कहा देते हैं जिसे जिसमें हम पैदा करना चाह रहे हैं जिसे जिसमें हम पैदा करना चाह रहे हैं पैदा होने से पहले वह का अभाव ही उसमें दिखाई देता है जिसे जिसमें पैदा करना हम चाहते हैं उसका अभाव उसमें हमें दिखाई देता है तो हम बना सकते हैं तो नहीं बना सकता यानी तिल में तेल का अभाव दिख रहा है तेल को हम तिल से निकालना चाह रहे जिसको जिसमें हम पैदा करना चाहते रहे हैं क्या जिसको जिससे पैदा करना चाहिए तेल को तिल से हम पैदा करना चाह रहे हैं अतएव हम तेल के अभाव को तिल में देखते हैं यदि हमें तिल में तेल का अभाव नहीं निकाल देता है तो तिल से तेल आप नहीं निकाल सकते जैसे रेत में तेल का अभाव नहीं दिखता है अतः रेत से तेल पैदा नहीं दिख सकता रेत में इसमें तेल नहीं दिख रहा तेल अभाव आते हुए तेल पैदा नहीं कर सकते जिसके अभाव आप आओ, दिखना चाहिए वस्तु है लेकिन जिस रूप में हम वस्तु को देखना चाहू उस रूप में नहीं है तेल है तिल में लेकिन तेल के रूप में नहीं है रूपांतरण है ते तेल, तेल के प्राग भाव दिखा तो उन तिल से मैं तेल को निकाल और जिस तिल में तेल का प्राग अभाव नहीं दिखाई देगा आपको बांस तिल होते हैं उससे आप कुछ नहीं कर सकते जला हुआ तिल क्या क्या करूँगा तेल नहीं तेल के प्राग भाव नहीं माना जिस मिट्टी में घट जाग भाव देख रहा हूं उसी मिट्टी से हम घट को पैदा कर सकते हैं बहुत आश्चर्य होता है जयपुर हम लोग गए थे एक बार छोटे महाराज की मूर्ति बनवाने वहाँ गोपाल नाम के लड़का बहुत जब कलाकार है भारत का नंबर एक माना जाता है मूर्ति को बनाने उसको पकड़े हम लोगों ने ये बहुत बड़ा बिल्डिंग मिले तीन मंजिला बिल्डिंग पत्थर पत्थर खड़े बड़े बड़े पत्थर वो क्या करता था जो हम लोग फोटो ले गए थे वो फोटो लिया अपने हाथ में दोनों हाथों में फोटो तीन चार पीछे पकड़ लिया और देखता था पत्थर पर जब जाता है कहता है आपके गुरुजी इस पत्थर में नहीं है ठीक नहीं रहे अब इस मूर्ति से आपके गुरुजी जी बन नहीं सकते हमने चैन नहीं किया हमने तुम्हें बढ़िया से बढ़िया होना चाहिए चार दो बीच में नहीं आना था हम कहते हैं पत्थर के पैसा जैसे तो तुम्हारे पास हम एक नंबर माच उठता है डबल पैसा रहता दुनिया के पैसा से सस्ता कोई करेगा तुम दोगुना पैसा लेता है तो तुम्हारे पास क्यों आए हैं चैन तुम करोगे पत्थर और तुम तुम्हें बनाओगे तुम्हारे हाथ से होना चाहिए और करते करते करते तीसरी मंजिल एक नंबर की क्वालिटी जो पत्थर में किसी में भी नहीं दिखाई बेदाग पत्थर अंदर किसी तह में कोई दाग नहीं ऐसे पत्थरों में सेकंड क्वालिटी में देखने लगा उसे एक पत्थर में तो इसमें गड़बड़ जरूर है लेकिन वो गड़बड़ भी अच्छा है। ऐसे ही हम इसका कटिंग करेंगे इनके चेहरे में जो एक, ना, एक है ना काला सा दाग सा है हल्का सा फोटो आप देखेंगे वो जो दाग है ना इसमें जो दाग है वो उसी पॉइंट पे आ ऐसे हम उसको बना दोषण हो जाए गुण हो जाए दोषमेंट पत्थर को भी गुणवान बना इसमें दिख रहे हैं मेरे को आप देखो छोटे मार्ज का प्राग अभाव और किसी में नहीं दिखाया उस कलाकार रूप जो भी है चाहे कुंभकार है चाहे मूर्तिकार है चाहे कोई भी है जब तक उनको कारण सामग्री में उस कार्य का प्राग अभाव कार्य दिखनी चाहिए इस रूप एक रूप से दिखाई देता है यादव मुझे चाहिए उस रूप से नहीं है तो प्रागभाव जब तक तो प्रागभाव अभाव का नहीं होता तब तक तो उस कारण से कार्य करता है कार्य रक्षण ने कहा कार्यम प्राग अभाव प्रतियोगी कालाधिवार कालाधिवाराय प्रागिटी बातें इतना अक्षर अच्छा? अभाव प्रतियोगी अभाव प्रति होगी कालाज में हो जाएगा प्राग भाव तो का होता ले लोगे तो अत्यंत अभाव ले लूंगा अन्योन्य भाव ले लूंगा उसका प्रति कौन हो जाएगा काला काल का न्यून भाव दिशा दिशा का न्यून भाव काल में रहेगा आपस में मैंने कोई भी अभाव ले सकता हूं ना जब प्राग शब्द नहीं है तो कोई भी ले लो अत्यंत अभाव अन्योन्य भाव है प्रध्वंसा हमने अत्यंत अन्योनी ले लेंगे तो काला जाएगा निवारण कैसे होगा प्राग भाव क्या प्राग शब्द तब आप कालादि में नहीं जाएगा क्यों कालादि वस्तु में क्या है उत्पन्न वस्तु नहीं, सब नित्य वस्तु उनका प्राग भाव कहीं भी नहीं मिलेगा असंभव प्रतियोगी की तय कर दो प्राग भाव कम लक्षण कर दो तो असंभव दोष हो गया प्राग तो कोई कार्य नहीं है क्योंकि अभाव तो कोई कार्य नहीं होता है अभाव केवल प्रति मात्र आपके मनोकल्पित वस्तु विशेष है वो अभाव क्या चीज है जैसे वह पतंजलि में एक बहुत सुंदर योग सूत्र बनाया है गजब का सूत्र सगल वेदांत भी लगता है ऐसे जगह में विशेष अवसर लग जाता है सब्तानुपाति वस्तु विकल्प सब्तान का अनुसरण तो कर रहा है हम बहुत प्राग अभाव क्या चीज है अभाव बोल दिया आपने आया यहां घटा भाव है घटा भाव है क्या अरे कितनी चीजों के अभाव है अरे कपड़ा है यहां पर कपड़े का अभाव नहीं बोल सकते आप कपड़ा को छोड़कर संसार के हर पदार्थ के अभाव है मिले घटाभाव है क्यों देख रहे हो या नहीं आप अपने मतलब की चीज का अभाव देखते ही किसी हुआ क्योंकि सारे अभाव सारे बगीचे कैसे हो सकता है तो को वस्तु ही नहीं है भाजपा भाई एक अभाव दो अभाव तीन अभाव चार अभाव सारे अभाव या एक जगह कैसे रह जाएगा हजारों अभाव यदि तो वस्तु होता नहीं रह सकता अच्छा अभाव कोई सावे पदार्थ ही नहीं शब्द के अनुसार व्यवहार हो रहा है अभाव व्यवहार सभी लोग कर हैं शब्द ज्ञान का अनुसरण तो कर लेता है डाटा भाव प्राग भाव चुची शब्द बोलो अत्यंता भाव अन्योन्य भाव शब्द ज्ञान का अनुसरण तो कर रहा है लेकिन वस्तु कोई अभाव नाम का चीज नहीं होती उसको कहते हैं विकल्प वृत्ति विशेष आपके मन का विकल्प वृत्ति प्राग भाव तो बिता ही नहीं कहोगे तो क्या होगा कार्य का लक्षण असंभव दोषित्व क्योंकि वस्तु ही नहीं है वो तो और हम वस्तु का लक्षण कर रहे हैं कार्य क्या है एक वस्तु है एक पदार्थ विशेष है उसका लक्षण करने जा रहे थे और हमने प्राग अभाव क्या दिया? जो कि वस्तु ही नहीं है वस्तु शून्य है वो विकल्प है वो शब्द ज्ञान का अनुसरण मात्र करता है जो ऐसे वस्तु को वस्तु नहीं माना जाता है वस्तु शून्य कहते हैं तो कार्य का लक्षण असंभव दोष हो गया इसे कहना पड़ा प्रतियोगितम जब प्राग अभाव प्रतियोगितम कार्य से ये सम्यक बन गया